सीनियर सिटीज़न से बात करते हैं और बहुत ही ख़ास लोगों को आपसे मिलाते हैं जिनकी जीवन का बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र वो तय कर चुके होते हैं और उनके पास पूरा अनुभव होता है और उन अनुभवों को जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रेरणाएं मोटिवेशन हम सभी को मिलता है तो आज के इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जे निगम जी हैं जो दिल्ली से पधारे हुए हैं और बहुत बार माउंट आबू आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा उनका सर्विस है वो ऑडियोलॉजिस्ट हैं स्पीच थेरेपिस्ट हैं बहुत सारी बातें हैं उनके अंदर वो कलाएं हम उनके द्वारा ही सुनेंगे आप सभी की तरफ से डॉक्टर जेसी निगम जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में मेरा नाम जेसी निगम है और मैं दिल्ली से आया हूँ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं स्पीच पैथोलॉजिस्ट था उससे पहले नौ साल मैंने मूक विद्यालय में मुख्य बजरों को शिक्षा दी उससे पहले मैंने इंटरमीडिएट साइंस से किया फिर बीएससी किया फिर मैंने एमए किया सोशोलॉजी में साइकोलॉजी में ये हम वो है इस फील्ड में मैं जब आया हूं तो एक अजीब सा अनुभव था मेरे साथ क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनाऊं और मुझे उन्होंने बी में भेज दिया पटना यूनिवर्सिटी में वहाँ जब मैं गया तो बहुत बड़े बड़े पर्दे वो देखे बोर्ड देखे बड़ा वो देखा तो मैं कुछ घबरा गया तो मैं वहाँ से भाग आया और भाग आया और मेरे पिताजी ने कहा क्या किया तुमने हम तुमको ट्यूटर लगा देंगे तुम पढ़ते वहाँ पे मैंने कहा नहीं ये हमसे नहीं होगा इसी बीच में बी एच यू जाने से पहले हमारे घर के एक दो किलोमीटर पास में एक स्कूल था ब्लाइंड एंड डेफ का तो उसमें वो उनकी बस जाती थी उसमें बच्चे होते थे जो नेत्रीन बच्चे हैं और जो डेफ बच्चे हैं तो हम छोटे थे उस वक्त तो हम लोग उनको चिढ़ाते थे वो जा रहे हैं देखो लेते ऐसा उनकी अपशब्द कुछ बोल देते थे और ढीले वीले भी फेंकते थे तो उनकी जो प्रिंसिपल थी वो एक क्रिश्चन लेडी थी उसने उतर के मुझे पकड़ के उस वैन में बिठा के अपने बंगले ले गई वो हमारे घर से करीब चार किलोमीटर होगा और वहाँ छोड़ दिया और कहा आगे से नहीं करना मैं वहाँ से वापस आया तो मैं सोचने लगा कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है कुछ ये बच्चे कैसे हैं क्या उसके बाद हम पढ़ने लगे पढ़ते रहे ग्यारहवा बारहवा किया फिर यूनिवर्सिटी गए और मेरे दिमाग में वो घूम रहा था कि ये बच्चे जो हैं ये विकलांग कैसे हैं विकलांग वगैरह शब्द हमें नहीं मालूम था फिर क्या हुआ कि मैं, हमारे पिताजी जब हम बीएचयू से लौट आए तो हमारा वो साल ख़राब हो गया अगस्त में सितंबर में आ गया था तो हमारे फादर जो थे वो म्यूज़ियम में क्यूरेटर थे तो वो बाहर जाते थे विदेश जाते थे और तो ज़्यादातर उस वक्त इंग्लैंड वगैरह जाते थे अमेरिका को कोई सवाल नहीं था तो हमारी माँ बोली कि इनको भी ले जाओ घर में हम चरारती थे तो कले हम इसको नहीं रख पाएंगे छः महीने हम डील नहीं कर पाएंगे आप साथ ले जाओ तो मैं अपने पिताजी के साथ इंग्लैंड चला गया वहाँ वो अपने काम में लगे रहे थे तो हम कमरे में बंद थे तो एक खिड़की से झाँका करते थे तो एक स्कूल फॉर दी डेफ था वहाँ घूमे बेरे बच्चों का वहाँ बच्चे आते थे वो सब देखते थे तो मुझे वो स्कूल और वो अनुभव जो हमने दोनों कहीं जाके टकरा गए तो मैंने अपने पिताजी से कहा मैंने पापा हमको जो है स्कूल में जाना है वो बोले तुम क्या करोगे वहां जाके मैंने कहा नहीं हमें जाना है तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा तो हम उसके साथ उन दोस्त ने उन वहां पे प्रिंसिपल से बातचीत करके और कहा ठीक है आ जाओ मैं गया तो एक लेडी थी जो प्रिंसिपल थी शायद ये हेडमिनिस्ट्रेट होगी उसने कहा तुम एक स्टूल ले लो यहाँ बैठ जाओ कुछ करोगे नहीं देखोगे सिर्फ हम तीन चार महीने यही देखते रहे क्या हो रहा है कैसे पढ़ाए जा रहे हैं कैसे इनकी सुनाई हो रही है क्या और वहाँ से फिर हमें जो इंस्पायरेशन मिला तो हमने अपना जीवन का सब मूल्य बदल दिया हमने कहा ना हमें इंजीनियर बनना है हमें आर्टिस्ट बनना है ना कुछ यही करेंगे फिर लखनऊ वापिस आए उसी स्कूल में जिस मैडम ने, ने हमको छोड़ा था उसी स्कूल में मैं गया और एक पर्चा उन्होंने हमको दे दिया था इंग्लैंड वालों ने कि इस लड़के ने अटेंड किया कोई सर्टिफिकेट नहीं था ही अटेंडेड ऑब्जर्व वो ले मैं उसके पास पहुँच गया उसने जो देखा तो वो कुछ पहचान गई क्योंकि पाँच छः साल का वक्त तक पहचान गई बोली अच्छा तुम फिर आ गए यहाँ पे हमने कहा हाँ मैम हम तो आए हम तो ट्रेनिंग करने आए अब तो बड़ी खुश हुई फिर मैंने उसको पेपर दिया फिर उसने हमको कहा जब एडमिशन होंगे तुम आ जाना तुम्हारा एडमिशन पक्का तो वो क्रिश्चन लेडी थी बट मैरिड टू ए मुस्लिम थे तो मैं हाँ स्कूल में मैंने ट्रेनिंग ले ली एक साल की जैसे ही ट्रेनिंग ली उसी समय यहाँ दिल्ली में स्कूल है लेडी नर्स स्कूल है तो उसमें कुछ वार्ण्स थी तो वह जैसे ही उधर से हम पास हुए जून में मई जून में इधर अगस्त में हमको नौकरी मिल गई और हम इस स्कूल में आके स्थापित हो गए बच्चों को पढ़ाने ले गए जैसे हमने सीखा था फिर वहाँ हमें कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि स्कूल स्कूल होते हैं जैसे जैसे वहाँ का माहौल हमें ठीक नहीं लगा क्योंकि हम इंग्लैंड देखे आए पीछे वो देखे है तो हमें अटपटा लगा नौ साल मैंने नौकरी की शादी भी हो गई बीच में हमारी नौ साल नौकरी करने के बाद मैंने ये तय किया कि ये नौकरी छोड़ देंगे चाहे कुछ भी करें तो कुछ भी और हमें कुछ नहीं आता था हमें आर्ट आता था आर्टिस्ट थे हमारे पापा भी आर्टिस्ट थे हमारे घर में भी आर्ट वाट का काम होता था हमने कहा ये करेंगे उसके बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक प्रोजेक्ट खुला इन बच्चों के लिए एक डॉक्टर ले आया अमेरिका से उसको ज़रूरत थी किसी अच्छे टीचर की तो उसने हमको कहीं पकड़ लिया और बोला तुम ये नौकरी छोड़ दो हमारे यहाँ जाओ मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैंने कहा सरकारी नौकरी छोड़ के मैं तो उसमें कैसे चला जाऊं? बोले कोई बात नहीं सुरक्षित रहोगी ये वो हमने कहा नहीं आप पहले बताओ कि क्या है तो फिर देखा दाखा फिर मैंने डिसाइड कर लिया अब आर या पार नौकरी उधर डिज़ाइन की उधर ज्वाइन कर लिया जब वहाँ ज्वाइन किया तो पता चला ये एक प्रोजेक्ट है जो अमेरिकन रन कर रहे हैं तो हमें अमेरिकन्स के बीच में काम करना है तो देखिए कुछ विधि विधान उधर हमको गोरे उधर मिल गए इंग्लैंड में इधर अमेरिकन मिल गए और हम उनके साथ बिल्कुल फ्रेश थे हमें ज़्यादा तजुर्बा नहीं था कुछ स्पीच पैथोलॉजी का कुछ नहीं था हम तो डेफ टीचर थे तो फिर उन्होंने हमको हम उनके अंडर में काम करने लगे तरह तरह के, के, के केसेस देखे कहीं किसी को कैंसर हो रहा गले का किसी की याददाश्त चली जा रही है किसी को कुछ हो है। उनके साथ हम पाँच साल हमने काम किया प्रोजेक्ट था पाँच साल और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो इंस्टीट्यूट ने उस पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया एंड देन आई बिकम द सीनियर पर्सन और फिर हम उसी में काम करते रहे काम करते रहे तो अब जब तो आप हॉस्पिटल में तरह तरह के वो तो उसी में जैसे हमारे यहाँ आपकी दादी जी आ गई थी और बहुत से कई लीडर्स आते थे वो अपने वोटिंग वोटिंग में इलेक्शन में उनकी आवाज़ बैठ गई आवाज़ चली गई कम हो गई वकील आते थे टीचर तो हमारा संपर्क लोगों से काफ़ी होने लगा और हमें बताऊं इतनी अच्छी अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी तो अंग्रेज़ी भी अमेरिकन के साथ रह रहे कि क्योंकि उनकी उनकी इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत फ़र्क था तो अमेरिकन एक्सेंट सीखना पड़ा हम बोले बो आए तो वो कहें नहीं बोए बोले बोए एनी एनीवे anyway, वो हमारा वहाँ पर काम हमने करते रहे फिर पेपर्स लिखना रिसर्च वर्क करना कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करना तो हमारा जो वो था ना बढ़ गया विद्यापी अब फिर पढ़ते रहे ठीक है ना आप बिना किसी काम के लिए हम हमको लगता है हमें बिल्कुल रीसेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आज के टाइम में क्या है तो उस तरह से कर रहे हैं फिर कुछ भगवान की कृपा थी और धीरे धीरे करके फिर वहां से हम रिटायर हुए जैसे ही रिटायर हुए तो एक अमर ज्योति ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में बहुत बड़ी है रेह हॉस्पिटल है, है उनकी जो वो हैं जो हैड थी उन्होंने कहीं से देखा होगा नाम हम पता किया होगा उन्होंने हमको अपने यहाँ बुला लिया तो आज भी हम हमें अट्ठारह साल हो गए उनके यहाँ ए, काम करते हुए 89 में मैं 93 में मैं रिटायर हुआ था और अब अमरज्योति में हम ऐज़ ए कंसल्टेंट वहाँ काम कर चलिए डॉक्टर जेसी सिंह निगम जिसे हमने बहुत ही अच्छी बातें की और उन्होंने अपना सार में जो है अपनी जीवन की जो रूपरेखा है हमारे साथ शेयर किया है चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे डॉक्टर जेसी सिंह निगम जिसे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियोस्टेशन रेडोमात वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो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 पहली किरण से आशा कस्बे राजा गे सूरज की पहली किरण से आशा कसवे राजा गे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर मधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर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 दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए आए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहा रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश नाए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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मैं चाहूँगा कि अभी हमारे साथ जेसी निगम जी हैं और जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं संघर्ष का जो समय है चलता रहता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा जो दुखद या फिर कहेंगे स्ट्रगल वाला समय कब था और क्यों था किस वजह से जीवन में दुख सुख तो लगा रहता है और मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी जो भी हमारे साथ हालात आ रहे हैं उनसे हमें मुकाबला करना चाहिए मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे बताया नहीं गया और हमारी माता जी ने शादी तय कर दी और हमको तीन दिन का नोटिस दिया गया था कि उनतीस फरवरी को कहा गया कि तुम्हारी ४ मार्च को शादी है और तुम चले आओ लखनऊ चले आओ तुम्हारी शादी है शादी हो गई मैंने लड़की भी नहीं देखी ताकि शादी हो गई जैसे होती थी और फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया तभी मैंने टीचर की जॉब भी शुरू की थी उसी वक्त तो एक तो वो क्षण था जो हमने हमें कुछ पता ही नहीं था कि लड़की देखना है क्या है कुछ नहीं लेकिन कुछ भगवान की कृपा थी कि हमारी पत्नी जो है सुंदर भी थी और उम्र में भी कम थी जैसे उसकी उम्र होगी सत्रह अट्ठारह साल की तो शादी हो गई उसके बाद बच्चे हुए हमारा पढ़ाने में मन बहुत लगता था अगर हम अपने आप को कहें तो हमको लगता है कि हम टीचर ज़्यादा अच्छे हैं वो नस्बत और तो हम आके एक कमरे में रहने शुरू किया दिल्ली में पत्नी के साथ और वहाँ कोई माली आ गया चौकीदार है धोबी है ये सब हैं इनके बच्चे होते थे तो मैं उनको बैठ के पढ़ाता था चलो पढ़ो बैठ के और मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाने का बड़ा शौक़ था क्योंकि हम उधर हो भी आए थे तो हमें ये था तो पढ़ाता रहा खूब पढ़ाया लेकिन पढ़ाया मैंने सब गरीब लड़कों को कोई रेडी चला रहा है कोई धोबन है कोई चौकीदार है कोई ऐसे किसी बड़े उसको नहीं पढ़ाया मैंने और ये सोच के पढ़ाया कि यार विद्यान से बड़ा कोई दान नहीं है ठीक है पढ़ाते रहे कोई संघर्ष नहीं बच्चे हुए हमारे तीन तीनों बच्चे सब सुखी संपन्न हैं कोई कोई बीमार नहीं हुआ ये भी एक अच्छी बात है पढ़ाया लिखाए कोई पैसे की भी कमी नहीं थी 140 सौ तनख्वाह मिलती थी उसमें अस्सी रुपये नब्बे रुपये खर्च हो गए बाकी बच भी जाते थे सिनेमा भी देख लेते थे तो ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिसके लिए हमें हाथ फैलाना पड़ा हो हमने पैसा अपनी किसी माँ से भाई से किसी नहीं लिया जो कुछ भी अर्जित किया वो सब मेरा अपना है और ये मान के चले थे कि भगवान सब देगा ज़्यादा चिंता नहीं करना रात में हम सोते थे तो किसी ये कल की हमें वो नहीं होती थी जो है उसी सुख रहा हूँ वाइफ को भी वो भी समझदार थी बच्चे तो छोटे थे सबको पढ़ा दिया बड़ा होकर फिर उसके बाद जब स्कूल से इंस्टीट्यूट में तो थोड़ी तरक्की हो गई थी तो फिर वहाँ आ गए तो मुझे कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ कि हमको उधार लेना घर नहीं था मेरे पास अब आपको एक और बात बता दें जब हम दिल्ली में रहते थे तो हम घर किराए में रहते थे तो पंजाबीज होते थे जो सिंधी होते थे तो जब हमने पंजाबी घर छोड़ा तो हमारा जो पुराना मालमकान था और जब हम सिंधी घर में जाने लगे तो वो बोला सिंधियों के साथ मत रहना <laughs> मैंने कहा क्यों कले बहुत ख़तरनाक होते हैं अब बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हमने कहा देखो हम हमारे लिए सब अच्छे हैं और मैं एक सिंधी के मकान में रहा उनकी माता थी और वो लड़की थी और जमाई था घर जमाई था और और तीन बच्चे थे और हमारे तीन बच्चे थे हम दो उनके घर में मैं चौदह साल रहा हूँ अच्छा। किराए के मकान में चौदह साल रहा हूँ और जब मैं मयूर व्यार ट्रांसफ़र हो रहा था जब मेरा सामान ट्रक में लाता तो लोग पूछने लगे क्या ये तुम्हारा मकान नहीं मैं तो सोचा था नंद लाल जी जो है वो किराएदार हो तुम माली मकान हो <laughs> मैंने कहा ये कैसे हो है। तो ये सकता है कहते चौदह साल कोई रह ही नहीं सकता देखो और उसने हमसे कहा कि मत जाओ डॉक्टर साहब आप मत जाओ यही रहो क्योंकि लाजपत नगर में और इंस्टीट्यूट में तीन किलोमीटर पड़ता मयूर विहार पंद्रह किलोमीटर पड़ता उसने बहुत रोका लेकिन फिर भी हम अपने घर आ गए तो ऐसा कोई संघर्ष हमें फाइनेंशियल या कोई बीमारियां या ऐसा कुछ नहीं हुआ सुखी आराम से और सब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ सब ऊपर वाला ऊपर वाले पाए <laughs> तो एक तो ये था उसके बाद जब यहाँ आ गए इंस्टीट्यूट में आ गए तो अपना काम धंधे में लगे रहे बच्चे हमारे बड़े हो गए सब एक लड़का हमारा अमेरिका में है वो भी हमारे प्रोफेशन में मैं सूर से पढ़ा था सबसे छोटा लड़का वो भी उसने फार्मेस्यूटल में किया था वो पहले इंडिया में काम करता था फिर घाना चला गया घना में काम करता था फिर वहाँ से वापस आ गया फिर इंडिया में सबसे बड़ा लड़का जो उसका अपना बिज़नेस तो और जब उसने बिज़नेस किया है उन सिंधियों की वजह से क्योंकि वो सब बिज़नेस थे एक सिंधी बोला इस बच्चे को नौकरी नहीं कराना हमारी जात में बिजनेस नहीं होता हम लोग काइ्त आदमी तो बोला नहीं ये लड़का हमको दो ये इसको मैं बिज़नेस सिखाऊं उन्होंने ही उसको बिज़नेस सिखाया सबसे और अपने साथ रखा बताओ तो 14 साल का लड़का और बीस बीस हज़ार रुपये उसको दे के कैश के और कहा जा कर बैंक में जमा कर दूं मैंने कहा नंद कहीं किसी देव कट गई इसने ये किसी ने गया तो क्या हुआ लड़का हमारा भी हो जाएगा हमसे कट जाएगी तो क्या करेंगे मैंने यार कमाल की बात है आप लोग ऐसे कर रहे हो तो ऐसा कोई हमें संघर्ष नहीं हमें सब लोग भी अच्छे मिले स्टाफ भी अच्छा मिला हमारे पड़ोसी भी अच्छे हैं हमारे दोस्त भी अच्छे हैं तो मतलब ये हमारा जीवन में और, और किसी स्मूथ अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप अभी तीन लड़के हैं आपको और आप दादा भी बन गए होंगे अभी तो दादा। <laughs> पर दादा भी बनेंगे तो अपने जो पोती या नती है उनके साथ का आपका जो प्रेम है जैसे कि एक बच्चों के साथ का वो थोड़ा सा बताइए अगर उनको कुछ बातें बताते हैं मतलब मैं सबको यही बोलता हूँ जब बच्चे जवान हो जाएं अट्ठारह साल के ऊपर हो जाएं उनको उनके हाल पर छोड़ दो चुपचाप ऊपर से सैटेलाइट की तरह देखते रहो कोई मुसीबत आ जाए तब खड़े हो बीच में मत आओ ठीक है ना और हमारा जो बड़ा लड़का है सबसे बड़ा लड़का उसकी बहू है उसकी लड़की भी है वो भी बाईस तेईस साल की हो गई तो मैं उनके परिवार वो अलग रहते हैं लेकिन मैं कभी भी उनके परिवार में दखल नहीं करता हूँ आना जाना फिल्म बना हुआ है कहीं घूमने जाते हैं सब साथ जाते हैं दो बच्चों ने शादी नहीं की दोनों नहीं की हालात देख के करने के। अमेरिका वाले नहीं की छोटे वाले पे नहीं की तो जहाँ तक परिवार में हमें कोई वो नहीं हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं लिमिटेड हैं और सब तरह के दोस्त हैं हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं ईसाई भी हैं सब तरह के हैं और जो दोस्त हैं वो पक्के हैं हमारे उनका हम टेस्ट टाइम टाइम पे करते रहते हैं वो खड़े उतरे हमारे तो ये बहुत बड़ी बात है एक दोस्ती जो है तो निपती नहीं है ऐसे दोस्त भी हैं जिनको हमने तीस तीस साल के बाद परखा है और वो वैसे ही निकले जैसे तीस साल पहले थे तो ये मेरा कुछ भाग्य था ये कुछ कृपा होगी भगवान की जो वही कह नहीं सकते बहुत ही अच्छी बातें जो है हो रही हैं और निगम साहब जो है अपनी सारी जो है बच्चों की बातें उन्होंने बताया कि दो बच्चे हैं उन्होंने शादी नहीं की है आ, लेकिन अभी पूरी जो लोग हैं अपने अपने हिसाब से रहते हैं लेकिन कहीं भी घूमना हो तो साथ में घूमते हैं एक और बात मैं पूछना हूँ जैसे कि आ, सोशल वर्क जो हम लोग कहते हैं कि अपना ड्यूटी छोड़ के अलग सा सोशल वर्क जो अगर आपने किया हो तो किस किस तरह के इवेंट्स आपने किए हैं उसके बारे में मैंने कैंप्स बहुत किए हैं वो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी किया है सोशल वर्क में मेरा सोशल वर्क अगर कुछ है तो बच्चों को पढ़ाना है और वो भी कोई फीस वीस ऐसी नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं क्योंकि वही मुझे आता है तो और किसी तरह और तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भाग ज़रूर लेता हूँ ठीक है ना जो हमारे जैसे हमारे अमर ज्योति में हम जाते हैं तो वहाँ बहुत से सोशल वर्क काम होते हैं उनमें हम गेम्स हैं ड्रामा है आर्ट है जो हमें जितना आता है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर देते हैं ठीक है और जो जो हमें हमें बहुत वो है कि हम मैं काउंसलिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ अच्छा। तो कोई भी किसी तरह का केस हो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं किसी को कुछ और प्रॉब्लम है तो कोशिश ये करता हूँ यार ये सुधर जाए किसी गलत हाथ में ना जाए क्योंकि आजकल मेडिसिन वगैरह में इधर उधर चले जाते हैं लोग लूट जाते हैं और वो ठीक नहीं होता तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे पास भेज देते हैं कि यार इनके पास चले जाओ कहीं मैरिज काउंसलिंग करनी है कहीं कुछ और प्रॉब्लम है कहीं शादी नहीं हो रही है तो उनको समझाते यार समझो इसको ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनको बताते भेदभाव बताते हैं इस चीज़ को लेकर चलो तो कोई दुखी नहीं रहोगे अच्छा एक कोई काउंसिलिंग आपने किया हो हाल ही में उनके बारे में बताइए केस के बारे में काउंसलिंग देखिए मैं आपको बताऊं बहुत हमने की तो बहुत सारी हैं लेकिन अभी हम आपको बताएं एक लड़की थी वो वो लोग हैं गुजर लोग हैं और वो उसने बी काम वो किया था चार्ट अकाउंटेंट का कोर्स किया था सीए कोर्स कर लिया था तो उसका लव अफेयर किसी दूसरी जात के लड़के से हो गया वो भी चार्टेड अकाउंटेंट था ये लोग जो लड़की वाले थे ये बहुत उसको वो कर रहे थे कि तुम दूस नहीं दूसरी जाति में शादी नहीं करोग तो अच्छा, वो थे ना थो ठीक हाँ। है वो लड़की मेरे पास किसी ने बोला अगर आई तो मैंने कहा तुम पहले अपनी माँ को लाओ हम ऐसे बात नहीं करेंगे तो उसकी माँ आई तो उसकी माँ को हमने बहुत समझाया हमने कहा देखो ये पति पत्नी का वो है आप कहीं अपने समाज में कर दोगे चाहे हो सकता पढ़ा भी हो लेकिन जब दो, दोनों आपस में एक दूसरे को चह रहे हैं तो अच्छा यही होगा बाकी तुम इसकी शादी वहाँ कर दो तो वो भी चार्टेड अकाउंटेंट है ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है दोनों की सोच एक है दोनों वो है वो भी इनको पसंद करता है ये भी इनको पसंद करता है वो बोली ये तो मुश्किल है डॉक्टर साहब ऐसे कैसे होगा हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे हमने कहा समाज आप बदलोगे कोई तो यार पहला आदमी होगा जो इस कदम को उठाएगा तो और जब बच्चे जब एक समाज से दूस समाज क्या है समाज तो हमने बनाया है ना हम लोग तो सब एक ही वो हैं पुरुष हैं स्त्री उसमें क्या देखना रंग गोरा काला हो सकता है सोच थोड़ी बहुत अलग हो सकती है वाकई हैं तो सब हिंदू ही हैं हम लोग हिंदू हैं या मुसलमान लोग बहुत उसको करके दो तीन बार वो आई बहुत फिर हमने कहा उनको बुलाओ तुम अपने हस्बैंड को बुलाओ अपने फादर को बुलाओ क्योंकि घर परिवार जो है ना पिता के उससे चलेगा अब वो तो वो बेचते थे सब दूध दही वाला बेचते थे हमारे डेरी है उनकी अच्छा। बहुत बड़ी डेरी वो तो दूध दही बेचते थे <laughs> वो कहें ऐहसे हमें नहीं आ रहा वहाँ पर तो फिर वो उसकी माँ बोली लड़की की नहीं चलो आप नहीं तो ये तो आ, कुछ और भी हो सकता उसको ये था कि कहीं लड़की भाग के अंदर शादी कर ले आजकल लड़कियाँ सब वो हैं पढ़ी लिखी थी तो उसका फादर है मैंने कहा लाला जी क्या बात है क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे घर में ये बच्चा सितारे की तरह चमकेगा तुम्हारे घर में है कोई चार्टेड अकाउंटेंट ये लड़की है इसका वो हस्बैंड चार्टेड अकाउंटेंट होगा तुम्हारी साया ही पलट जाएगी ये दुकान का नक्शे ही बदल देना फिर दूसरी तरह बना देना फाइव स्टार दुकान बना देना उसको कुछ समझाया समझाया धीरे धीरे मान गया वो अब फिर हम तो चलेगी वो तो हमें नहीं मालूम शादी हुई है नहीं शादी उसकी हो गई दो तीन महीने के बाद तब वो मिठाई लप्पा लेके आई भले गए बेटी अच्छी बात की अरे अंकल चाहती वही भी, भी जा आपने कही थी लेकिन टाइम लग गया तो वो मिठाई वहाँ भाई तब हमको उस वक्त खुशी हुई कि जो हमने घात किया था उसका वो उसका फल हमको मिल गया और दोनों आप, लड़की के माँ बाप दोनों आए थे अच्छा अच्छा और कहने कि हमको आपने सही रखा मैंने सही रखता मैंने नहीं देखा ऊपर देखो जो कुछ है नीचे कुछ नहीं है ये था एक अनुभव है हमारा साथ बहुत ही अच्छा और बताऊँ मैं, मैं भूटान की कोइन थी वो पैरालाइज हो गई थी तो उसके लिए भी हमको भारत सरकार ने यहाँ से भेजा था कि आप उनकी आवाज़ को लाओ या दस लाओ सब तो तीन महीने वहाँ भी काम किया था और वो छः महीने बैंकॉक में इलाज करा के आई थी तो एक हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात थी कि हम एक महारानी को देखने जा रहे हैं वहाँ और तीन महीने में रहा था और उनको भी ठीक करके आया उनके सर्टिफिकेट इनाम चिनाम बहुत कुछ हैं ये सब भाई लोग जानते हैं जैसे देखते हैं एक वो हमारी उपलब्धि थी बाकी तो और बड़े छोटे आते रहे निगम जी से हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने अपने साथ शेयर किया है और अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का मैं चाहता हूँ कि आप किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं मैं तो साहब पुराने गाने पसंद करता हूँ गाना पुराना कोई भी हो मैं सुनता बहुत हूँ क्योंकि मेरी जबान उर्दू है तो हमें शायरी वायरी के भी अच्छे लगते हैं और जैसे बच्चे मन के हैं सच्चे मुझे बहुत अच्छा गाना मुझे ये देता है कि बचपना जो है ना उसमें कोई मिलावट नहीं है बालकाल जो है ना वो उसके बाद धीरे धीरे एडल्ट्रेशन हम लोग डालते हैं तो मैं ये इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा उसके अंदर कोई धर्म का वो नहीं है भेदभाव नहीं तो इसलिए वो मन के सच्चे ही हैं कितने वो गाना मुझे अच्छा लगता है अच्छा। और यही देखता हूँ कि हम सच्चे हम सोचते हैं कि हम सब बच्चे हैं अभी भी बच्चे हैं चाहे किसी के भी हो चाहे इतनी उम्र हो गई हमें वही होना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे अंदर जबकि हमारे समाज में भेदभाव का आपको पता है कितनी वो हो रही है गलतियाँ हो रही हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जे सी निगम जी मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कि हम अगर बहुत ज़्यादा तनाव या टेंशन में आते हैं तो तू मैं करते हैं या फिर हम अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो एक सिंपल सा है कि सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करने का एक तरीका यही हो सकता है कि आप बच्चे बन जाओ और बच्चे की तरह व्यवहार करो बच्चे की तरफ सोचो तो बहुत सारा चीज जो है ऑटोमेटिकली जहाँ आप संघर्ष कर रहे थे वो शांति में बदल जाएगा तो चलिए जैसी निगम के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो उन्होंने याद किया है अभी वो सुनते हैं आप सुनाए है, रेडियो मत वन एफएम पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर ये मन के सच्चे सर जग की आंख के तारे ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे बत्ते मन के सच्चे फिर हम जोली बन जाए झगड़ा जिसके साथ करें अब ही पल फिर बात झगड़ा जिसके साथ करेंगड़ा अब ही पल फिर बात करें, करें।, करें। इन पक्ष से बैर नहीं इनके लिए कोई बैर नहीं इनका भोलापन मिलता है सबको I'm not afraid. बच्चा है सब तक समझो करता है की उम्र बढ़े मन पर चढ़े क्रोध बढ़े नफरत घेरे लालच की आदत घेरे बच न पापों से हटकर अपनी उम्र नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जेसी निगम जी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस अभी शेयर किया काउंसिलिंग का और फिर एक स्पीच थेरेपी के लिए उनको भूटान जाना पड़ा रानी का जब उनका पैरालाइजेस हुआ था तो इनको खास भारत सरकार के द्वारा भेजा गया था वहाँ तीन महीने रहकर उन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा वैसे तो बहुत सारे खुशनुमा पल आपके जीवन में आए होंगे जो बहुत ही यादगार पल हैं जिनको आप भूले नहीं भूल सकते हैं उनके बारे में बताइए यादगार पल तो ऐसे कोई हमको नहीं नजर आते क्योंकि हर दिन मेरा अच्छा होता है और मैं मुस्कराता रहता हूँ हंसता रहता हूँ लोग हमको शायद कुछ दूसरी तरह से भी समझते हूँ हर दिन मेरे लिए अच्छा हो सबसे यही कहता हूँ कि आज मैं जियो कल किसने देखा है ठीक है ना और जो कुछ भी है वो सब ऊपर वाला है किसी धर्म को आप मानो लेकिन एक ही चीज़ माननी है आपको कि धर्म का मतलब है प्योर हो आप अपने थिंकिंग में सोच में इट शुड बी प्योर थिंकिंग उसके अंदर अडल्ट्रेशन कहीं नहीं होना चाहिए हमारा अपना ये मानना है और उसी वजह से हम ए, सारा दिन काम करते हैं और थकान नहीं होती ये हमारे पेशेंट हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब आप दस दस बजे तक काम करते हो थकान क्यों नहीं होती मैंने कहा हम रस लेते हैं उस काम में हम रस लेते हैं और हम और कामों में भी रस लेते हैं तो सुखद तो हमारे लिए हर दिन सुखद है कोई ऐसा नहीं है कि हम उछ, हम उछलना भी नहीं पसंद करते हैं अगर हम हरानी के यहाँ गए थे तो हम वैसे ही थे जैसे घर में यहाँ हैं तीन महीने में, में वहाँ रहा लोग तो बहुत सोचते हैं ना वो उन्होंने ये भी दिया तमाम गिफ्ट देती थी हर हफ्ते पर हम पे उसका ज़्यादा कुछ वो नहीं होता था, था। रख लिया आराम से और जो दे दिया सब कबूल है तो उस तरह की कोई वो नहीं है या कोई इनाम मिल गया हो बहुत बड़ा इनाम हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई राष्ट्रपति का तो इनाम मिला नहीं लेकिन देखिए दादी जी के पास जब हम आए थे उन्होंने जब पहली बार बुलाया था राजयोग में वो डॉक्टर्स का सेशन था तब टीचर्स इंजीनियर डॉक्टर सब अलग अलग आते थे और मैं कई बार आया हूँ हर बार वो बुलाती थी तो वो हमको वहाँ पर उसी हॉल में जो आपका है उसी में उन्होंने हाँ ओम शांतिपन चॉल दिया एक किताबें दी तो वहाँ पर बीवी गई तुम्हारे तो बहुत वो गए आपने कहा देखो वो हमारे से बहुत बड़ी वो हमसे बड़ी हैं वो हमारी माँ के समान है और ये उनका प्यार है जो हमको दे रहा है समझे तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना या हम उसको ले लेके सबको दिखा रहे हैं ये देखो दादी जी ने हमको दिया था चुपचाप दे दें स्वीकार करके लिया तो यही सुखद है हमारे लिए और कोई क्या बता सकते हैं खेल मैं कोई खेलता नहीं और कोई बुरे शौक़ हैं नहीं कि मैं सिगरेट पीऊँ शराब पीऊँ पीड़ित पीऊँ कुछ नहीं कुछ भी नहीं खाना थोड़ा खाता हूँ कम खाओ थोड़ी शांति रखो सब काम हो जाएगा बहुत ही प्यारी सी बात आपने बताया कि कम खाओ और गम खाओ ये स्लोगन है इन चीज़ों को अगर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं तो जीवन में बड़ा सुखद यात्रा कर सकते हैं और इन चीज़ों को अगर हम छोड़ देते हैं तो शायद यात्रा हम करते हैं लेकिन दुखद भी हो सकता है विघ्न भी आ सकते हैं तो जीवन में जो है सुकून के पल या शांति में जीवन हमारा चले इसके लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है देखिए हम आपको बताएं आप नियमित रूप से आप अपना एक नियम बना लीजिए काम का सुबह उठना जल्दी उठना जो भी जिसको भी आप मानते हो भगवान को उसकी पूजा करना उसके बाद आप थोड़ा व्यायाम कर लो सेहत के लिए उसके बाद अपने काम में नाश्ता जो है जितना खाना जितना आप खा सकते हो उससे थोड़ा कम खाओ मेरा अपना यही है कि कम खाओ एक बात गम खाओ तो एक वो उसके बाद फिर काम में जब हम काम करते हैं तो उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि किसी प्रकार की और संयम नियम से काम हो पंक्चुअलिटी हो मैं पंक्चुअल बहुत हूँ ठीक है और इसीलिए मेरा वो सब हमको वो लोग कहते हैं कि हम अगर नौ बज के बीस पर पहुँचना है तो नौ बज के बीस पर ही पहुँचूँगा कोई ऐसे कुछ हो जाए तो काम के लिए ये दूसरी चीज ये तनाव आता है हम जब गलतियाँ करते हैं तो हम कोई ऐसी गलती ना करें कोई ऐसी बेईमानी ना करें या कोई ऐसा झूठ ना बोलें जिसको फिर मिटाने के लिए हमें कुछ दूसरा करना पड़े फिर उसको मिटाने के लिए आप फंस जाओगे उस जाल में उस वाइश सर्किल में फंस जाओगे तो साइकोलॉजिकली मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कम रहोगे तो जंजाल नहीं रहेगा मेरा अपना ये मानना है तो हम ये सब जानते हैं हम बहुत और मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं मैं आपको बोलता धार्मिक ज्ञान तो है ही नहीं मुझे कत नहीं कुछ धर्म की बात आप कर लोगे तो मैं हाथ जोड़ लूँगा मैं बस यही है कि जो काम करना है मैं सब काम अपने आप करता हूँ सब काम मेरी पत्नी का देहांत हो गया है छः साल हुए लेकिन अभी भी मैं सब काम खाना बनाना घर की सफाई घर की हाउसकीपिंग सब काम करता हूँ और फिर जॉब करता हूँ जॉब करने के बाद फिर विश्राम फिर प्रैक्टिस करता हूँ साढ़े दस बजे सोता हूँ कंप्यूटर है जो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो सब मेरे पास है उसका करके फिर सो जाता हूँ आराम से कोई किसी को लेना नहीं लेना नहीं मगन लेना एक वो भी गाना मुझे अच्छा लगता है लेना लेना ना देना मगन रहना एक गीत है कुछ लेना ना देना मगन रहना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 थे ना मगन वेना कुछ है ना ना मगन रहे कबीर साहब सुनो भाई साधो कहत कबीर साहेब सुनो भाई साधो गुरु के चरणों से लिपत रहना गुरु के चरणों से लिपत रहना कुछ लेना ना देना मखन रहना कुछ लेना देना मखन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना देना देना। देना भगन रहेना कुछ लेना अगन रहना कुछ है ना नगन रहेगा कुछ है नगन रहेना कुछ है ना लखना अगन रहना कुछ लेना पगन रहना कुछ है न जेसी निगम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने कहा कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया छह साल हो गया तो आप कैसे ये मेंटेन करते हैं किस तरह से अपना पूरा आपके साथ कोई और नहीं है कोई नहीं है हमारे साथ कोई नहीं है हमारे साथ एक लड़का है उसके भी पेरेंट्स नहीं थे तो मैं ले आया था छः साल का था वो तो मैं ले आया था तो मेरी पत्नी नाराज़ भी हुए क्यों ले आए थे उस दिनों पर निठारी में बच्चे बहुत हो रहे थे कतल हो रहे थे चोरी हो रहे थे मैंने कहा इस बच्चे को ये कहाँ जाएगा सड़क पे तो मैं अपने साथ ले आई थी यहाँ भी आया है वो अच्छा। तो अब वो बड़ा हो गया चौबीस साल का हो गया डॉक्टरी पढ़ रहा है उसको डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं होम्योपैथ है और कठिनाई कोई मुझको नहीं आई क्योंकि हम पहले भी काम करते थे तो सब अपने मुझे गार्डनिंग का शौक है मुझे म्यूज़िक का शौक है ड्राइंग पेंटिंग का शौक है अगर कभी वोर होता तो वो कर लेता हूँ घर के सारे काम करते हैं ये सब हमारे मित्र बैठे हैं इनसे तब पूछ लीजिए सब जानते हैं उसमें कुकिंग मैं चार साढ़े चार बजे से और साढ़े पाँच बजे तक कुकिंग कर देता हूँ ठीक है ना तीन आदमी का खाना बनाना होता है हाँ मैं वो लड़का है दो हो गए और एक मेरा छोटा लड़का वो जो आया घाना से, तीन आदमी साढ़े पाँच बजे वो हुआ पौने छः छः बजे तक हम तैयार होकर योगा करने निकल के पार्क में मॉर्निंग वॉक योग वो करके साढ़े बजे आए नाश्ता किया साढ़े बजे तक हम तैयार हुए अपने काम पर चले गए यह मेरी दिनचर्या है सफाई बर्तन बनना लॉन्ड्री मेरे पास वॉशिंग मशीन है लेकिन हाथ से जो होते हैं और अब हम कंजूस भी हैं इस मामले में थोड़ा सा है ना तो पैसा भी तो वह है पैसा बहुत है पैसा मैंने बहुत मुझे तो पेंशन ही मिलती है सैंतीस हज़ार रुपये तो पेंशन मिलती है और जो प्राइवेट प्रैक्टिस में तो खर्चा तो कुछ है नहीं तो सब दे देते जिनको यहाँ मेरा मन आया दे दिया अभी हम लोग वह वहाँ गए थे बालाजी मंदिर गए थे वो ड्राइवर था हमने कहा सब वो ठीक है उसने जो कुछ लिया हमने सौ रुपया रख लिया तो वो बड़ा खुश हो गया पता क्या है मेरा मन आया तो मैंने दे दिया वहाँ लोग बालाजी के बंद के सामने वो जो है वह लोग वो लड़कियाँ भीख मांगने मन नहीं देता भीख भीख भी नहीं देता काम करो पैसा लो तो ऐसा कोई हमको वो नहीं सारा काम करते हैं हमें थकान नहीं होती आप देख सकते मेरे उसमें चेहरे पर तो बयासी साल है ये भी बता दूँ थोड़ा कहना नहीं चाहिए कि नजर लग जाए लेकिन चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि 82 में भी आप रनिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अपना अपना काम खुद ही करते हैं कपड़ा धोना खाना बनाना और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ आप अपने से करते हैं और फिर आप अपनी ड्यूटी भी देते हैं अमर ज्योति संस्थान से जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि एटी प्लस में आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ये सब हमारे लिए प्रेरणादायक है और जैसे कि आपने कहा मैं बहुत कुछ करता हूँ जैसे म्यूज़िक वगैरह तो किस टाइप का म्यूज़िक आप करते हैं गा तो एक हाथ छोटा सा गुनगुना दीजिए गीत नहीं वो ऐसे नहीं गुनगुना पाऊँ <laughs> नहीं गीत मैं सुबह सुनता हूँ भजन सुनता हूँ तो एक भजन है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया ता एक राम भिखारी सारी दुनिया राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया काता एक राम का एक राम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 मैं उसमें यही लोगों को बताता हूँ देखो भगवान तो देने वाले हम लोग सब भीख मांगते हैं उनसे भीख नहीं मांगना चाहिए उनसे कुछ दूसरी चीज़ मांगना चाहिए तो भिकाई सारी दुनिया ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना और गीत बहुत आते रहते मेरे अभी याद नहीं रहते लेकिन ये गाना मैं इन लोगों को बताता रहता हूँ तो यार देखो ये क्या बोल रहा है दाता एक राम भिकाई सारी दुनिया मंदिरों में जाएगा जा, जा, क्या मांगते हो मैं पूछता हूँ यार हनुमान जी के सामने क्या मांगा कुछ दिया हो तो मांगो पहले भगवान तो ये कहते कुछ करो जाके तो मेरा अपना ये मानना है लेकिन लोगों का आस्था है आस्था पे हम नहीं जाते आस्था की अलग अलग आस्था है मानना है ठीक है मामो तो मैं नहीं मानता मैं मंदिरों में नहीं जाता हूँ लेकिन हम वो इंसानियत तो है उसको मैं बहुत बड़ा धर्म मानता हूँ और वो यहाँ भी आकर कुछ सीखा है हमने, हमने बहुत ही अच्छी बात सीखा है जी। अब वो हम बताते इतना बहुत टाइम लगेगा उसमें लेकिन हमने एक ही चीज़ सीखी कि यहाँ पर सेवा मैं इतना मैं बताता था हमारी वाइफ कहती थी देखो इतने आदमी खा रहे हैं कहीं चम्मच की खटक तक नहीं होती उस वाले बहुन जब पहले पुराना टाइम में था उस वक्त चार सौ आदमी भी बहुत था मुझे अच्छी तरह याद है छाछ पिलाई जाती थी खाने के बाद नहीं। नहीं। और सब जितने स्टूडेंट्स थे वो कोई बीएससी एस सी कोई एम कोई बॉम्बे से सब लड़के लड़कियाँ हम कहते देखो कैसे कर रहे काम एक चम्मत की आज तो बहुत हो गया तो थोड़ी आवाज़ भी आती उस टाइम में बिल्कुल एक भी टक फिल्मी सुनाई देती थी हमें वो टाइम अच्छी लग गया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जैसे कि आपने कहा कि बहुत फिल्में भी आपने देखी हैं तो कौन सी फिल्में आपने देखी हैं अच्छी मना अच्छा लगा उसके बाद में बारह हाथ बहुत अच्छी लगी थी या? उसमें उसमें दो आँखें बारह हाँ आदमी जेल रिफॉर्म के ऊपर बताया था कि भाई कैदी हैं इनको किस तरह से इनका रिफॉर्म किया जाए और इनको किस तरह से समाज में लाया जाए बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था उसने जो बनाई थी फिल्म और हम समझते वो ज़रूरी भी थी कि ये बात नहीं कि एक बार आदमी जेल में चला गया तो वहाँ लेबल हो जाता कि ये वो है कोई अगर परिवर्तन लाना चाहे अपने अंदर तो उसको एक मौका देना चाहिए तो वो फिल्म उनको अच्छी लगी थी और कुछ क्लासिक फिल्में हैं म्यूजिकल फिल्में जैसे बैजू बावरा थी जैन जना पायल बाजे थी ऐसी फिल्में देखते हैं कॉमेडी फिल्म देख लेते थे यंग एज में कॉमेडी फिल्म देखते थे फिल्मों को जैसे आजकल फिल्में नहीं देखता वो क्योंकि आजकल कोई फिल्म हमको अच्छी लगती नहीं बस ये है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का जो फिल्म है पुरानी फिल्म है आपको बहुत अच्छी लगती थी और आपने नाम लिया दो आंखें बारह हाथ तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है जिसमें खास करके रेवोल्यूशन के बारे में बात किया जहां पर कैदियों को एक फिर से नया जीवन जीने के लिए उनके अंदर प्रेरणा जीवन के प्रति आस्था सच्चाई ईमानदारी के साथ जीवन कैसे जिया जाता है ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी और वो चीज़ें करने में काफ़ी जो दिक्कतें आती हैं प्रेजेंट सिनहरों में जैसे कि कई लोग जो हैं कुछ लोग विरोध भी करते हैं कुछ लोगों के जीवन में वो सारी घटनाएं आती हैं वो वहाँ पर चेंज कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी जो बातें हैं वहाँ पर उन्होंने शेयर किया था अब आखिरी में मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई मोटिवेटर्स होता है व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकता है लेकिन कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट करती होगी कुछ बातें हैं जो मोटिवेट करती होगी कुछ चीज़ें जो आपने देखी है वो आपको मोटिवेट करती होगी कि आपके जीवन में जो मोटिवेशन आपको मिला उसके बारे में बताइए देखिए जीवन में मोटिवेशन था हम जब छोटे थे तो गांधी को हमने पढ़ा है और कुछ अच्छे अच्छे विवेकानंद को पढ़ा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने ये जब सबको पढ़ा तो यही हमको एक बात समझ में आई है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति और अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए ईमानदारी मेरा मोटिवेटर है हो सकता ये कि वो मैं उसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ और मैं ये लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने मन में खुद सोचो कि तुमने सारी रात तुमने रात में सोते वक्त सोचो तुमने कौन सा काम अच्छा किया कौन सा बुरा किया हो सके तो डायरी भी लिख लो लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए बुरे काम को लिख लोगे आज हमने घूस लिया आज हमने गाली दी आज हमने ये किया जो भी कुछ भी है तो वो आपका एक सेल्फ रिकॉर्ड होगा वो खुद बताए तो एक आप ये समझ लो कि आप अपने नो योर सेल्फ वाली थ्योरी में आ जाओ आप अपने आप को पहचानो और हर आदमी अपने आप को पहचानता है आप जितना उसको छुपाएँगे उतने ही वो गर्द जमती जाएगी और आपके लिए वो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी तो सच बोलो चाहे को कितना भी कड़वा हो बोल दो हमने गलती की घुस लिया गाली दी समझे आप बोलो उसको तो हल्के हो जाओगे और नहीं बोलोगे छुपाते रहोगे तो गुनाह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और वो आपके लिए हेडेक हो जाएगा mm -hmm. दुनिया की बीमारी जो है सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं mm -hmm. साइकोसोमेटिक में यही पहले वो माइंड से बॉडी में आती चाहे वो डायबिटीज़ हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे कोई भी कुछ भी बीमारी आई वो वहीं से उसका आने का यही है कि जब हम खाना खाने बैठे अब मैंने क्या है दो एक आइसक्रीम और खा लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है दो रसगुल्ले और खा लेंगे वो छोटा छोटा जो हमने बुराइयाँ की है ना वो एकमुलेट करके बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं और जब वो बॉडी के अंदर बैठ गई तो फिर उसको निकालने के लिए दवाई ववाई कुछ काम करेगी या नहीं करेगी ये तो भगवान ही मालिक है तो मेरा ये कहना कि इस चीज़ का ध्यान रखे आदमी कि हम सारे दिन में क्या कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं क्या बुरा काम किया आगे ना हो बुरे काम हो जाते हैं हमसे भी हो सकते हैं वो ना हो भूल जाते हैं हम किसी को कुछ अपशब्द ही हो सकता है कहते हैं ये मेरा अपना मानना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से हम अपने आप को नो यूवर सेल्फ के साथ जोड़ दें तो हम अपनी अच्छी बातों को भी देख सकते हैं अपनी बुरी बातों को भी देख सकते हैं और अगर हम दोनों चीज़ें अच्छी तरह से रिफॉर्म करके रख सकते हैं तो है हम अपने आप से सत्यता के साथ रहेंगे और लोगों को भी अच्छा लगता है जब आप सच, सच बोलते हैं तो सच तो बिठो नच ऐसा करके सिंधी में कहावत है जो सच्चा है वो हमेशा नाचते रहता है तो बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी कि नो यूअर सेल्फ और चलिए जाते जाते वक्त हो गया अब विदाई का समय तो जाते जाते मैं कहूंगा डॉक्टर साहब से कि आ, हमारे जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं गुजरात और राजस्थान के सारे बॉर्डर के लोग सुन रहे हैं बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से भी रेडियो मधुबन को सुनते हैं और कुछ लोग एंड्राइड फ़ोन में एप्लीकेशन बना हुआ है उसके माध्यम से भी सुनकर इस प्रोग्राम का आनंद उठाते हैं रेडियो मधुबन का आनंद उठाते हैं तो उन सभी मैसेज जरूर दें मैं तो यही मैसेज दूँगा कि हम तो यहाँ बाबा के घर में बैठे हैं और जो खुद भी वो बता रहे हैं उसको ईमानदारी से उतार लो अपने मन में सब काम ठीक हो जाएगा ये मेरा अपना अनुभव है और मैं सबको यही कहता हूँ भाई ठीक है आप कुछ भी पूजो लेकिन उनका जो एक कहना है कि भगवान के प्रति या इंसान के प्रति या अपने कर्म के प्रति आप ईमानदार रहो तो मैं तो यही सबसे कहूँगा कि पीसफुल लाइफ ईमानदारी सच्चाई से काम करो भगवान आपको देता रहेगा खाना आना जाना माया तो आनी जानी है बहिता पानी है ये है ये हमने पढ़ा है माया आनी जानी है ये माया बहिता पानी सब दो दिन की काया है हैं तो इससे कुछ मिलेगा नहीं ये मेरा अपना मैंने तो अपने जीवन को ऐसे ही बनाया है अब सर डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया हम सभी को और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े बहुत ही अच्छा हमें लगा आपको भी अच्छा लगा होगा और हमारे सभी लिसनर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा काफ़ी जीवन के जो कुछ विशेष अनुभव जो है सुनकर उनको प्रेरणा मिली होगी इन्हीं आशाओं के साथ आप सदा खुश रहें मस्त रहें यही शुभकामना हम यहाँ से करते हैं और चलिए अगले एपिसोड में फिर आपकी मुलाकात होगी और फिर विशेष सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम कुछ नई बातें ज़रूर सुनेंगे और तब तक आप सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो कराते रह चंपा अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे